भूखी पहाड़ी की बिल्ली एड यंग हिंदी विदुषक भूखी पहाड़ी पर एक धनी बिल्ली देव रहता है जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद उसे लगता है कि उसके पास पर्याप्त नहीं है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट से दुनिया का सबसे ऊंचा पागोड़ा बनवाया वो दुनिया के सबसे मशहूर दर्जे से अपने लिए रेशम और सोने के धागु के कपड़े सिलवाता वो सबसे नामी गिरामी बावर्ची से अपने लिए बेहतरीन पकवान बनवाता जिसका चावल भगवान के खुद के खेतों से आता इससे अधिक भला हो और क्या मांग सकता था पर जब सूखा पड़ा तब बिल्ली देव को जिंदगी में पहली बार तंगी का एहसास हुआ फिर वो पहाड़ी से उतरकर नीचे गया वहां उसने जो कुछ देखा उससे उसका जीवन सदा के लिए बदल गया कैडिकॉट मेडल से सम्मानित एड यंग ने इस कहानी के सुंदर चित्र बनाए हैं हम बहुमूल्य चीजों का आनंद ले सकते हैं बिना उनका पीछा किए हु पहाड़ी पर एक धनी बिल्ली देव रहता था उसके पास सब कुछ था फिर भी वो संतुष्ट नहीं था विश्व के सबसे कुशल मजदूरों ने उसके लिए दुनिया का सबसे ऊंचा पकौड़ा बनवाया था बनाया था वो उसी में रहता था हर एक इंसान से ऊपर उसने दुनिया के सबसे मशहूर दर्जियों से अपने लिए रेशम और सोने के धागो से कपड़े सिलवाए शिकारी उसे सबसे स्वादिष्ट गोश्त भेंट करते सबसे नामी गिरामी बावरची उसके लिए बेहतरीन भोजन और पकवान बनाते जिनका चावल भगवान के खुद के खेतों से अपने स्वादिष्ट चावल के लिए मशहूर थी मजदूर उस धान को बहुत मेहनत और प्रेम से उगाते थे फिर अन्य मजदूर उस धान को नदी के पहते पानी में धोते थे बिल्ली देव अपने पगोड़ा में खड़ा खड़ा उन दहाड़ता था जल्दी करो अभी और बहुत धान काटना है भूखी पहाड़ी पर इसी तरह जिंदगी चलती रही फिर वहां पर सूखा पड़ा हफ्ते महीनों में बदले महीने साल में बदले पर एक भी बूंद बारिश नहीं हुई किसानों की फसल तो क्या बीस तक जल गया बिल्ली के खेत भी सूख गए गांव वाले भूख से हाहाकार करने लगे पर अपार दौलत के कारण बिल्ली ने अपनी अयाशी जारी रखी फिर अगले साल भी सूखा पड़ा खाने के अभाव में सारे गांव वाले पहाड़ छोड़कर नीचे के शहर में चले गए वहां पर रोजी रोटी कमाना कुछ आसान था बिल्ली देव की धन दौलत अब किसी काम की नहीं थी वहां पर ऊंचा पकौड़ा बनाने वाला या सोने के धागे से कपड़े सीने वाला अब कोई आदमी नहीं बचा था उसके बावजूद बिल्ली देव वहीं पहाड़ी पर डटा रहा धन दौलत शांत सौकत के बिना उसके लिए किसी दूसरी जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल था अंत में खाने के अभाव में बिल्ली देव को भी अपना और जैसे ही दो भिखारी मिले वो अलाव के पास बैठे आज सेक रहे थे उन्होंने बिल्ली देव को उस भिक्षु के बारे में बताया जो भूखे लोगों को मुफ्त में खाना भाटता था भिक्षु पास के ही एक छोटे मंदिर में रहता था भिखारी बिल्ली देव को उस मंदिर तक ले जाने को तैयार हो गए अगले दिन सुबह वे मंदिर की ओर गए वहां पर भूखे लोगों की एक लंबी कतार लगी थी सभी लोग खाने के इंतजार में खड़े थे अंत में बिल्ली देव का नंबर आया भिक्षु ने बिल्ली देव के कटोरे में एक चमचा गर्म चावल डाला उससे कटोरा आधा भर गया बिल्ली देव ने इतनी तल्लीनता और संतुष्टि से पहले कभी चावल नहीं खाया था क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ बिल्ली देव ने भिक्षु से पूछा आपको इस मुश्किल घड़ी में इतना उमदा खुशबूदार चावल कहाँ से मिला भिक्षु ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं भूखी पहाड़ी के नीचे रहता था पहाड़ी के ऊपर रहने वाला धनी बिल्ली देव अपने धान को बहुत लापरवाही से नदी में धोता था उसकी वजह से बहुत सारा धान मेरे खेत के झरने में बहकर आ जाता था मैंने कई सालों तक तो उस धान को इकट्ठा किया अब मेरे पास इतना धान है कि मैं हजार दिनों में भी उसे खा नहीं सकता इसलिए भूखो लोगों के साथ उसे बांटने में मुझे अपार खुशी मिल रही है बिल्ली देव ने जब अपने खाली कटोरे को देखा तब उसे पता चला कि उसने अपना फेंका हुआ चावल ही खाया था जिंदगी में उसे पहली बार सच्चे परोपकार का आशीर्वाद समझ में आया आज भी आपको भूखी पहाड़ी के तलटी में एक मंदिर दिखाई देगा वहां पर आप बिल्ली के आकार के, कट... के एक कटोरे को देखेंगे उस कटोरे में से आप एक पर्ची निकाल सकते हैं जिस पर यह शब्द लिखे होंगे सिर्फ मुझे यह पता है कि पर्याप्त कितना होता है कैल्डिकॉट मेडल से सम्मानित एड यंग ने 80 से अधिक बाल पुस्तकों के लिए चित्र बनाए हैं उनमें से 17 पुस्तकें उन्होंने खुद लिखी हैं एड एंग का जन्म चीन में हुआ था उनकी परवरी शंघाई में हुई बाद में वे हांगकॉन्ग में पढ़े अपनी युवा अवस्था में एड यंग अमेरिका में आर्किटेक्चर पढ़ने आए पर वहाँ उनका मन चित्रकला में लग गया उन्नीस में उनकी पुस्तक लॉन पोपो को कैल्डिकॉट मेडल मिला उनकी दो पुस्तकों द एम्पर एंड द काइट एंड सेवन ब्लाइंड माइस को कैल्डिकॉट ऑनर भी मिले हैं वह न्यूयॉर्क में